भाइयों और बहनों पहले तो मेरी तबीयत के बारे में आपसे कुछ कहूं क्योंकि आज भी अखबारों में कुछ न कुछ खबर तो आई है किसने दी है मुझको पठानी किसी डॉक्टर जो मेरे इर्द में रहते हैं उनकी तो दी हुई ये खबर हो नहीं सकती है लेकिन बहुत आदमी आते जाते हैं देखते हैं कि मैं खांसी खा रहा हूं थोड़ा बुखार भी आ जाता है तो पीछे वो रज का गज बना लेते हैं रज का गज क्यों कि कुछ भी लिखें, तो क्योंकि मैं वृद्ध हूँ कभी तो महात्मा माना जाता हूँ इसलिए वो चीज तो सारी दुनिया में फैल जाती है और उसे गांधी मर जाएगा तो क्या होगा बात तो कुछ होने वाली नहीं है सब मरने वाले हैं, तो गांधी को भी मरना है कोई अमरपथा लिखावट तो तो कोई आया ही नहीं है लेकिन लोग तो उद्वेक में पड़ जाएंगे उद्वेक का कोई कारण नहीं है आपको तो देखते है कि मैं आता हूँ बात भी करता हूँ इसमें कोई रुकावट नहीं होती है हाँ थोड़ी दुर्बलता तो है खांसी है इसमें कोई शक नहीं है है तो अगर हो सकता कि मेरी खांसी पीछे चली जाती है खबर देने से तो तो उसकी बर्दाश्त भी हो सके लेकिन ऐसा तो है ही नहीं इसलिए मैं कहूंगा कि जिन्होंने ये खबर दी है उन्होंने मेरा भला किया है न लोगों का भला किया है ना बाहर जो पड़े हैं उनका भला हुआ है तो मेरी ख्वाहिश तो यह है होगी कि ऐसा वो लोग न करें दूसरा मैंने तो कल आप लोगों से कहा था प्रार्थना कीजिए कि अगर दे सकते हैं तो गरीबों के लिए अभी जाड़े के डे नाते हैं तो कमल दे रजाई दे और ऐसी जो कुछ उड़ने के लाइफ चीज लेते है तो, तो आज सज्जनों ने भेजा है दो सज्जन हैं वो यहाँ इर्द हैं नाम भूल जाता हूँ उन्होंने एक एक कमल भेज दिए अच्छी है खासी है और एक शख्स है वो भी तो कंपनी है उनका नाम तो भूल गया उन्होंने दस कमल भेज दी वो भी बिल्कुल वो तो नहीं हो सकती है तो नहीं कमर भेजी है तो उसको सुरक्षित रख रहा और आपको जैसे कहा है उसका इस्तेमाल ठीक योग्य लोगों को बहनों को और भाइयों को देने में ही होने वाला है इसमें कुछ शक नहीं है तो मेरी उम्मीद है कि जो अगर आप लोग सब समझ गए हैं तो जो कुछ भी ऐसी चीज आप बता सकते हैं तो मुझको भेज दें एक तार मेरे पास आ गया है ये तार मेरे सामने पड़ा है वो तार में लिखते हैं अच्छा नहीं लगता है मुझको लिखने का तो उनको अधिकार है जो कुछ लिखे लेकिन वो लिखते हैं कि अगर जिस तरह से हिंदुओं ने किया है इस तरह से अगर हिंदू न करते तो शायद तुम भी जिंदा नहीं रह सकते थे बहुत बड़ी बात हो गई मुझको जिंदा रखने वाले वाली कोई ताकत मैं मानता ही नहीं हूं एक सिवाय ईश्वर के। ईश्वर जब तक चाहता है कि मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा नाश कोई नहीं कर सकते और जो मेरे लिए सही है वो सबके लिए सही है तो ऐसा वाक्य क्यों लिखे लिखा है तो मोहब्बत से ये मुझको कहना पड़ेगा और पीछे लिखते हैं कि याद रखो कुछ नाम भी दिए हैं उसको तो मैं छोड़ना चाहता हूं तुम तो बहुत भोले हैं और अब तक भी मुसलमानों का इतबार करते हैं हम तुमको सुनाना चाहते हैं कोई एक ने नहीं भेजा है सब तुमला मिलकर भेजा है तो कहते हैं कि हम तुमको बताना चाहते हैं कि सौ मुसलमान से अट्ठानवे में तो गए कुछ भी लेकिन वो हिंदुस्तान को एन मौके पर लगा देने वाले और वो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के सामने लड़ने वाले हैं अभी मुझको कहना पड़ेगा कि मैं उसी चीज को नहीं मानता वो वो मान लिया के कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान की बात है जो हमारी देहातों में चारों ओर पड़े हैं वो शहरों में पड़े हैं उसको तो दूसरा कहो लेकिन जो साढ़े चार करोड़ मुसलमान देहातों में पड़े हैं और मैंने ये भी बताया कि वो तो वो तो हमने से ही बने हैं तो वो यहाँ तक हमको दगा दी माना कि कि तो भी, वो तो तो से से सब सब के तो मैंने तो आपको कह दिया तब नाश होने वाला है और मुसलमान में से तो दो ही बाकी रहे तो सब सब दगाबार साबित होते हैं, खेते हैं एक चीज दिल में दूसरी चीज से और करने वाले तो बस वही काम है कि चलो हिंदुओं का नाश करने की कोशिश करें इसमें भी दिखा है कि इसलिए हर एक मुसलमानों के घर में प्रवेश करो हर एक के पास कोई भी हथियार है उसको उसके पास छीन लो और उनको बिल्कुल ऐसा ही उसका मतलब होता है कि तबाह करो या हटो तो यहाँ से उनको हटा दो मैं कहूँगा आपको कि ये कायर के वाक्य ये कोई बहादुर के वाक्य नहीं है लेकिन वो भी मैं तो जाने दूंगा मैं तो एक ही चीज कहूंगा के मान लिया कि मुसलमान ऐसे तो वो चीज साबित कर दो हमारी के पास और को कहो कि फैसला करो को करना होगा और इस कारण को तो मैंने कहा कि अगर हम दोनों एक दूसरों को दुश्मन बनकर ही रहने वाले हैं तो आखिर में नतीजा दूसरा नहीं सकता है जब तक हमारे पास लड़ाई करने वाले पड़े हैं मिलिट्री है पुलिस है, है तो उसका नतीजा यही आ सकता है कि हम दोनों को लड़ना है अगर दोनों लड़ते हैं तो दोनों का पीछे नाशी होना है और या तो ये कहो कि एक है दूसरों के माटेहट चले जाते हैं तो भी उसको मैं नाश मानूंगा कोई हिंदू वो दूसरों के माटे हट जाकर पीछे अपना हिंदूपन रख नहीं सकता हमने ऐसा गुमान तो किया कि जब अंग्रेज थे और उनके गुलामी में हम रेटे थे तो माना कि अच्छा उसने कहा है हमारा धर्म की तो रक्षा होती है और पीछे है तो उस समाने में हमारे कवि भिल बन गए हैं तो उसने भी लिखा कि जब अंग्रेज आ गए तो वो गाते हैं कि घेर गया ने वेर गया वली काला केर गया करना वरना टीला जा टीला ने ऐसा है वो, वो दूसरा आखिर का चरण है बोल उसका मतलब तो ये है कि अब को तो अंग्रेजी सत में जहर गए वेर गए नात जात सब उनके साथ तो झगड़ा वो भी सब चला गया हम यहाँ आराम से पड़े हैं जो आराम अंग्रेज के आने के पहले नहीं था वो तो मेटो तो बच्चा था तब मैंने सीखा तब भी ये खूबी की बात है खुशी की बात है कि मुझको वो चुपा ये क्या लिखते हैं बड़े अच्छे कवि थे और वो अंध कवि थे कोई ऐसे जैसे जैसे कवि नहीं थे लेकिन वो तो वो एक जमाना था कि जब हम उन पर मुग्ध हो गए थे जो वो तो हमारे पास था नहीं इसलिए उन्होंने दिया तब मैं आपको कहूंगा कि अगर हमको आराम से देना है हिंदुस्तान में पाकिस्तान को मैं छोड़ दू हम अपना धर्म को बचा लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि हम अपना धर्म को कभी नहीं बचा सकेंगे कि अगर हम ऐसा करें ऐसे बुजीड बने कि साढ़े चार करोड़ में सो के पीछे दो शायद उसमें ऐसा नहीं है कि है लेकिन है तुम्हारे आदर के लिए कह देते हैं कि दो सौ उसे निकलेंगे उससे पेट नहीं भरेगा मैं कबूल करूंगा ऐसे हो नहीं सकते क्योंकि मैं ऐसा नहीं मैं हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं मानता कि हिंदू जितने हैं वो तो मुसलमानों के जन्म से वो दुश्मन पैदा हुए वो मैं कैसे मानू और ऐसा बने तो विषय हिंदुस्तान जिंदा कैसे रह सकता है तो क्या दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों गुलाम बनने वाले और दोनों अपना धर्म को भूलने वाले वो कभी हो नहीं सकता इसलिए मैं कहूंगा आप कहें ये माने उसकी भी मुझको बढ़वा नहीं है लेकिन जब ये मानते हैं तो उसके साथ साथ आपका धर्म मेरा धर्म मेरा हो जाता है कि नहीं वो चीज को पहुंचा दो आज मैं आपको कहूंगा मैं तो उनके साथ बेचता उठता हूं ना पंडित जी हमेशा करीब करीब आते हैं सरदार जी करीब करीब हमेशा आते इतने नहीं जितने नियम से लेकिन दोनों आते हैं दोनों मित्र हैं दोनों मेरे साथ रहे हैं दोनों ने बड़ी खूबी से मेरे साथ लड़ाई की है तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकूंगा मैं आपको सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझको बता दें हम उसको इतनी ना दिलाना है कि हमारी हुकूमत कुछ करती पीछे कैसी भी हुकूमत हो मुझको उसकी परवाह नहीं है लेकिन हुकूमत तो कूमत चलाने के लिए है हिंदू कहीं भी है और यहां के मुसलमान भी कहीं भी है पारसी भी कहीं भी है ईसाई भी कहीं है सब की रक्षा उसको करना है तब तो वो सच्चे हिंदुस्तान के हैं तब तो ये कह सकते हैं कि वो सच्चे कांग्रेसी है और मैं तो आपको कहूंगा कि भले हिंदू महासभा हिंदू महासभा का काम है हिंदू धर्म की रक्षा करना अपने आप से हिंदू धर्म की रक्षा दूसरे क्या करने वाले थे लेकिन हिंदू धर्म में जितनी जितनी बदियां आ गई है जितनी बुराइयां आ गई है उसको बिल्कुल हटा देना सिख मजहब जितनी बुराइयां आ गई है उसको मिटाना और सिखों का काम है दूसरे थोड़े बचाने वाले हैं लेकिन हम दूसरों को कहें कि आप मेहरबानी करके हमारा धर्म को बचा दो वो धर्म को नहीं बचाते उसमें मेहरबानी क्या जगत की मेहरबानी से मेरा धर्म अगर बच जाता है तो मेरा धर्म नहीं बचा है मैंने मेरा धर्म का सोदा कर दिया छोड़ दिया क्यों मैं तो पैसों कमाना चाहता हूँ मुझको मेरी जान प्यारी है मुझको मेरा हुदा वो प्यारी है, प्यारा है इसलिए उसमें से कोई चीज मैं छोड़ना नहीं, नहीं चाहता और नहीं छोड़ना चाहता हूँ इसलिए उसके लिए मेरा धर्म है वो कौन जानता है कि तो धर्म का मैंने क्या किया और क्या नहीं वो तो जैसे हमारे मेले कपड़े लेते हैं उसको आज उतार दिया कल दूसरा पहन लिया, नए से लगते हैं कल तीसरा पहन लिया, ऐसा कोई धर्म है वाले है उन्होंने कोई बड़ा शानपण बताया है वो मैं नहीं कबूल करूंगा लेकिन वो चीज कहकर मैं आपको बताना तो दूसरी बात चाहता हूँ कि हमारे चर्चिल साहब ने दोबारा भी वही चीज कही है और उस चीज को और बढ़ाकर बना कर कहा है मुझको चुपता है क्यों क्योंकि मैं तो अंग्रेज लोगों का दोस्त हूं मुझको किसी के साथ दुश्मनी तो है ही नहीं उनमें बहुत भले पड़े और अभी तो उन्होंने एक बड़ा भातुड़ी का काम कर लिया है हिंदुस्तान को आजादी दे दी कुछ भी कारण सर हो उसका मैं उसको परवाह नहीं दे वो उस पर हमला करते हैं चर्चिल साहब और कहते हैं वो पहले भाषण ने भी कहा था मैं तो हमेशा से मानता आया हूं अभी उसको दोबारा दौड़ाने की क्या जरूरत थी जब मैंने यहां से कह भी दिया था भले मैं नाकिदी हूं मेरी आवाज में कोई शक्ति नहीं है मेरे साथ अपरूप नहीं है तो मेरी बात क्यों सुने न सुने उससे मुझको खुशी है लेकिन मेरी बात में कुछ भी वजन है तो चर्ची साहब जैसा बड़ा आदमी बुलंद आदमी सारी दुनिया में मशहूर हो गया है उसको तो एक नाकी आदमी बेवकूफ भी, भी सटके वचन के तहत तो उसको पकड़ लेना चाहिए तो वो वो अंग्रेजों का अंग्रेजी प्रजा का सच्चा हालिम है सच्चा सेवक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो अपनी पार्टी के लिए अंग्रेजी हुकूमत को डिग जाने की कोशिश की है कि वो वो हकूमत कमिट जाए कैसे हुआ के पास आठ तो बहुत वोट पड़े वो लेबर मिनिस्ट्री है लेबर मिनिस्ट्री का माने भी समझ लो कि वो का वहां में ठीक रहा काफी दिनों नहीं लेकिन आप समझे और उनके ज्यादा में ज्यादा मजदूर लोग वो या तो उनके मेलों में है या तो उनके कोलशा के खानों में पड़े दूसरे हैं लेकिन दूसरों के पीछे गिनती नहीं रहती सब वो तो बड़ा बड़ा आ, एक छोटा सा टापू तो है लेकिन वो दुनिया में मशहूर हो गया है और अपने उद्योग के कारण अपनी खेती के कारण इसलिए वो लोग तो ऐसे हैं वो यंत्र चलाने वाले हैं और बड़े अच्छे वो मशहूर लोगों को हटा देना ये चर्चिल साहब की मंशा है और हटा देने के लिए वो कहते हैं कि ये मिनिस्ट्री ने बेवकूफी की है ऐसा मैं तो एक बड़ से जब से ये बात निकली वो उन्होंने बड़ा काम किया एम्पायर को मिलियामीट कर दिया और जो एक बड़ा एम्पायर था उसको उसको हिंदुस्तान में तो तो वो उसको नाराज कर दिया और अभी शायद वो कहते हैं कि बर्मा के भी वही हाल होने वाले हैं अभी मैं कैसे चर्ची साहब को कहूं कि आपका इतिहास तो देखो कि बर्मा किस तरह से आप लोगों ने लिया है हिंदुस्तान में कैसी कार्रवाई करके आपने अंग्रेजों की हुकूमत कायम की वो इतिहास कोई आदमी आद्म, को अभिमान लेने के लायक मैं नहीं मानता हूं उसने जो कार्रवाई हुई है वो मेरी निगाह में तो वो पीछे भले हम जो हर्ष कर रहे हैं और वही से आना काम करते हैं हम तो हमारे हाथ में हुत आ गई है उसको मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं। वहां तो वो लोग हुकूमत को कायम करने के लिए पड़े थे प्रजा के लिए करते थे लेकिन प्रजा के लिए क्या नाकूबन करना किसी का मुलक है उसको छीन लेना उसकी चोरी करना मैं कबूल करता हूं कि मैं आज आपके नजदीक एक नाकिश आदमी बन गया मेरी आपके पास नहीं चलती लेकिन मैं आपको कहूंगा <coughs> कि अगर चर्चिल साहब की बात अंग्रेजों ने मान ली जिसको कंजर्वेटिव पक्ष कहते हैं उन्होंने मान ली और वो उन्होंने जो मजदूर राज्य आ जाएं, उनको शिकस्त हो सकता है ये सब दुनिया में बना है तो मैं आपको कहूंगा कि तब तो आप मेरी मानने वाले हैं क्योंकि आपने देख लिया है कि इस बारे में तो आ, मैं काफी शक्ति रखता था और वो उस शक्ति के मार्फत हम आजाद नहीं है सारी दुनिया कहते कहती, वो शक्ति कैसी मैं कहता हूँ कबूल करता हूँ तो वो दुर्बल लोगों की शक्ति थी लेकिन आखिर दुर्बल लोग भी कुछ शक्ति तो रखते ही हैं, तो हमारे पर हमला हमला करें, कौन करेगा क्या अंग्रेजी अंग्रेजी आज हिंदुस्तान को को छोड़ दिया है, इतना ए, ए, ए, इतना बड़े शोर से और उस वक्त तो कंसरवेटिव पक्ष भी साथ में था लिबरल भी साथ में थे और मजदूर वर्ग तो थे ही सोशलिस्ट तो उस वर्त तो है तो निबर तो सोशलिस्टी है सोशलिज्म को कौन मिटा सकता है आज सोशलिज्म वो तो एक बड़ी बुलंद चीज है सोशलिस्ट बहुत निकमे पड़े हैं वो मैं कबूल करा करूंगा लेकिन वो तो हिंदू बहुत निकमे पड़े हैं इसलिए कहा हिंदू बन है हिंदू धर्म है वो निकमे बन जाएगा वो कभी नहीं बन सकता है इसलिए सोशलिस्ट हों वो निकम् बनो वो कोई काम के न रहें ये सब बन सकता है लेकिन सोशलिज्म वो तो एक बहुत बुलंद चीज पड़ी है उसको न चर्चिल साहब मिटा सकते हैं न कोई मिटा सकते हैं और मजदूरों को अगर अपनापन चाहिए तो उनका राज्य दूसरी तरह से चल नहीं सकता है वो तो मैं तो लिख चुका लेकिन माना कि अंग्रेजी प्रजा ने अपनापन गुमा दिया और वो मजदूरों को शिकस दी चर्चिल साहब आ गए और चर्चिल साहब के हाथ में आते हैं तो हमारे पर तुम देंगे ना तो तुमको गुलाम बनना है नहीं तो तुम पर हम हमला करने वाले दे तो सही किस तरह से वो दे सकते हैं मेरी अक्कल काम नहीं करेगी कैसे कि हम हो बूरे हो भले हो हम बदमाश बन जाते हैं हम दीवाने बन जाते हैं तो उन्हीं लोगों ने मुझको सिखाया है कि आजादी वो सबसे बड़ी चीज है ऐसी बड़ी कि आजादी में जितनी गलतियां करती है, होती है होना चाहिए वो सब गलतियां करने का तुमको हक है आजादी का मतलब ये नहीं है कि भले बनो तब तो आजादी मिले और अगर बुरे रहते हैं हो जाते हैं तो उनको आजादी नहीं मिले ये कहा की बात है अंग्रेजों के लिए तो वो कानून नहीं हुआ कोई प्रजा जितनी दुनिया में बनी है उनके लिए कानून नहीं था अगर ऐसा रहता जो भले रहते हैं उनके पास ही आजादी रह सकती है तो आज आज जो गुंजापन सारी पुथ्वी पर हो रहा है वो कहां चला जाएगा तो उन्होंने सिखाया है हम लोगों को उनकी किताब से कि आजादी भली है ब मुकाबला गुलामी यहां तक वो कहते कि इंग्लैंड आजाद और नशेबाज रहे कि वो शराब के शीशे में पड़े रहे तो बड़े नशेबाज बने वो भरा है और वो चाहिए मुझको लेकिन अंग्रेज प्रजा वो नशेबाजी मिटा दे भले हो जाए और लेकिन गुलामी मेरा है तो वो कहता है लेखक बड़ा है वो कहता है कि वो मुझको नहीं चाहिए ये चर्चिल साहिब के जो तो बड़े बड़े अंग्रेज़ हो गए उन्होंने हमको सिखाया वो क्या अभी हमको उल्टा सिखाएंगे कि अंग्रेजी हुकूमत जब थी तब तो हम ऐश और आराम में रहते थे वो ऐश व आराम क्या था हम बिगड़ गए और बिगड़ गए तो यहाँ तक कि अभी हमारे में जितनी बुराइयाँ थीं जितने दोष थे वो सब दब गए थे दब गए थे वो उभर रहे हैं आज और हम बस ऐसा बुरा या देखते हैं सारे हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान में तो सात लाख देहात पड़ी है सात लाख देहात के लोग थोड़े आज पागल हो गए हैं अगर सात लाख देहात के लोग आज पागल बन जाए तो तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर सात लाख देहात है हिंदुस्तान के वो सब किस पागल बन जाए लेकिन आज़ाद है वो तो मुझको मीठा लेकिन अगर वो क्योंकि वो वो वो पागल बन गई हैं इसलिए कोई हिंदुस्तान पर बद नजर करें और कहें कि अभी तो हम कब्जा लेंगे वो चलने वाली चीज़ नहीं है मैंने कह तो दिया है आपको अभी भी कहता हूँ कि अगर हम पागल रहें तो उसका नतीजा ये आने वाला है तो अंग्रेज नहीं यहाँ आने वाले हैं अंग्रेज अभी आ नहीं सकते उन्होंने एक वक्त निगल दिया एक चीज़ निकाल दी वो तो दोबारा थोड़ी वो करने वाले हैं और कर सकते हैं दुनिया उसको नहीं करने देंगी और न हिंदुस्तान करने देगा लेकिन दूसरी जो है जिसको यूएनओ कहते हैं सब बड़ी बड़ी बड़ी ताकत पड़ी है वो सब आवे आवे वो कहीं कि देखते हैं तहक़ीक़ात काट हैं ये करते हैं घुस करते हैं और साथ में नौका श्रेणी भी उसको हम रोक नहीं सकेंगे और रोक नहीं सकते क्योंकि तो पीछे हम तो ऐसे पागल बन जाते हैं तो हम अपने आप छोड़ दें अपनी आज़ादी को उनको दे दें तो मैं क्या कहने वाला था और मैं अकेला उस वक्त भी अरण्य रुद्दन कटाड़ती हूँ और कहूँ कि ना वही अच्छा है वो मेरी जबान से आप नहीं सुनने वाले अकेला हूँ तो भी मैं कहूँगा कब्डार सारी दुनिया आती है और हमको बिल्कुल हमारा नाश करना चाहती है तो नाश कर सकती है लेकिन हमको गुलामी में दोबारा कब्जे नहीं रख सकती ये मेरा तो मेरी तो प्रतिज्ञा बढ़ी है उस प्रतिज्ञा को पालन करना उसको सच्ची बनाना वो तो आप लोगों का काम मेरा नहीं मैं तो आज का मेहमान हूँ और कल चला जाऊँ तो मुझको न शोक शौक होगा न किसी प्रकार का दुख होने वाला मैं समझूंगा कि मेरा काम खत्म हो गया ईश्वर मुझको उठा लेता है और अभी हिंदुस्तान का तो, तो हिंदुस्तान का क्या होने वाला है मैं अकेला कोई तोड़ा हिंदुस्तान को बचा सकता हूँ वो तो ईश्वर है अगर हमारे साथ रहेगा तो, तो हिंदुस्तान बच जाएगा अगर ईश्वर हमारा त्याग करे और त्याग करे ऐसा हमारा बस्तावाद चल रहा है वो मुझको बहुत बुरा लगता है वो मुझको सटाता है तो ऐसा करें तो तो हम खोने वाले कुछ भी करें लेकिन जब तक मैं जिंदा भर हूँ मैं समझ रहा हूँ कि वो कर नहीं सकते हैं ऐसा कि हिंदुस्तान पर बच नजर और कहीं तो चलो हिंदुस्तान का हम कब्जा ले लें ईश्वर वो प्रोटीनिया का पालन आपके मार्फत से करावे ये मेरा कहना दे रहा हूँ